नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबना नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का और खास विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बात करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने करियर को फ्रेम कर सकें तो आज के इस शो में हम लोग करियर इन बिज़नेस के बारे में बात करेंगे बिजनेस कैसे कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए आपको क्या पैरामीटर कौन कौन सी चीज़ों की अति आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आज के इस शो में बताने की कोशिश करेंगे हम लोग जयती दास हमारे साथ जुड़ी हुए हैं जो नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल हैं सीनियर नेशनल प्लेयर तो उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से हम लोग बिजनेस में करियर कर सकते हैं तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं देती दास। आ, सबसे पहले मैं मधुबन रेडियो की 90.4 एफएम फोर एफ एम के सारे श्रोताओं को शुक्रिया बोलना चाहूंगी जो लोग मुझे अपने वैल्यूबल वक्त से मुझे सुनेंगे अभी आ, देती दास बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा की आप अपने बारे में डिटेल बताइए मेरे पापा बिजनेस थे बेसिकली मुझे बिजनेस करने की इच्छा मेरे पापा से हुई है उनको देखते हुए हुए हैं जब uh, मैंने अपने टाइम में अपने बिजनेस में तो वो मेरे लिए एक आइडियल है सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूंगी मेरे डैड मेरे लिए आइडियल है बिजनेस के लिए और uh, मेरा करियर इन बिजनेस के बिजनेस के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी करियर कैसे शुरू हुई है मेरा करियर uh, शुरू हुई थी मेरा नौकरी से दरअसल मैंने जॉब किया मैं मैंने स्टेट लेवल पे मैंने जॉब किया और उसके बाद फिर मैं आ गई मुंबई फिर मैंने uh, सोचा कि जॉब करते करते जब मैंने सोचा कि मेरे कंपनी को मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हूँ तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कमा सकती तो मेरा देखो सबसे पहले ज़रूरत है बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन तो ज़रूरी है मैंने बी uh, किया एमएमसी कॉलेज कैलका यूनिवर्सिटी से मैंने इनकम टैक्स की स्पेशलाइजेशन की एकेडमी ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेशन कोलकाता से मैंने बीपीओ मैनेजमेंट की ओरियन पॉलिटिक्स से मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एलसीसी से तो क्वालिफिकेशन भगवान बाबा ने मुझे सारे दिया है लेकिन बिजनेस करने की इच्छा मेरा बचपन से था कि मैंने कुछ अच्छा करूँ जॉब करने की इच्छा बिल्कुल नहीं था लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि मेरे पैरों में मुझे खुद खड़े होना चाहिए मम्मी पापा की एक लौती लड़की थी मुझे ये ऐसा कभी फील नहीं हुआ था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है लेकिन फिर भी मैं अपने हर चीज़ मैं अपने बलबतों पे करना चाहती थी इसलिए मैंने जॉब शुरू किया पहले मैंने बजाज एलियंस ज्वाइन किया उसके बाद आनंद राठी एज ए रिलेशनशिप मैनेजर मैंने ज्वाइन किया मैंने आई बैंक में काम किया ऐसे काम करते करते जब मैं मुंबई पहुँची मैं मेरा नासिक में था फेडरेशन कप ये 2010 की बात है तब मैं फेडरेशन कप में ऑफिशियल की एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी तो फिर मेरे एक सिस्टर ने कहा कि चल मुंबई घूम के आते हैं तो मैं मुंबई घूमने के लिए आई फिर काफ़ी लोगों ने मुझे कन्विस्स करने की कोशिश की कि दीदी तू इतनी अच्छी आ, मार्केटिंग में है तो मुंबई च्वाइस कर ले अपने करियर के लिए तो मैंने नासिक चली गई नासिक में जाके मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया जिस कंपनी का नाम है हेलियस वहाँ पे एज ए जी मैंने ज्वाइन किया वहाँ से कंपनी से मुझे फ्लैट मिल गया गाड़ी मिल गई सारी फैसिलिटीज मुझे मिला उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए मुझे अपना खुद करना चाहिए मेरा फर्स्ट प्लान था सीमेंट्स Simmons में जब मैं आ, मेरा जब पहला डील किया उसके बाद मेरे साथ इंट्रोडक्शन हुआ सीमेंट्स की इंजीनियर मिस्टर देसाई तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर किया कि बेटी डू समथिंग योर ओन तुम खुद अपना कुछ कर सकते हो तो फिर मैंने अपना बिजनेस वहाँ से शुरू किया रमेश जी तो वो मेरा पहला कदम था बिजनेस का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने इंट्रो में कि इस तरह से आपका बिजनेस में आना हुआ उसके बारे में आपने विस्तार से बताया बहुत ही अच्छा लगा तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत सारी बातें होती हैं जैसे कि बिज़नेस की अगर बात करें हम लोग करियर इन बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं वो आ, सुन रहे हैं आपको तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कैसे उनको आ, जाना चाहिए इसमें और किस तरह की बातें उनके अंदर होनी चाहिए और करियर इन बिजनेस के लिए किस तरह की एजुकेशन की जरूरत हो अच्छा देखो एजुकेशन की तो हर फील्ड में जरूरत होती है ठीक है hmm. बिजनेस का मतलब हम लोग जानते हैं जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम वेर गुड्स सर्विसेज एंड आर एक्सचेंज्ड फॉर वन एंड अदर और फॉर मनी मतलब किसी के लिए किसी संस्था के लिए जब हम लोग पैसे या किसी के लिए जब हम लोग सर्विस और गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बिजनेस कहते हैं तो हर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जैसे कि कस्टमर्स क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है बिजनेस के आउटपुट के लिए तो पैसे के साथ साथ हम लोगों को बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को वक्त और हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत होती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए और मैं स्मार्ट वर्क करना पसंद करती हूँ ठीक स्मार्ट वर्क करना पसंद इसलिए करती हूँ ताकि आज के डेट में वक्त बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए तो इसीलिए मैं दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करूं ताकि समय उपयोग उपयो ज़्यादा हो तो हम ये हमेशा ध्यान रखें कि हम लोग जिसके लिए काम कर रहे हैं वो चाहे क्लाइंट्स हो या कोई भी कस्टमर हो उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है और हम किसी भी प्रकार की बिजनेस करें चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे वो कोई एजेंसी हो कोई सर्विसेज या कंसल्टेंसी हो तो आप सिर्फ हमेशा ये दिमाग में रखना कि कस्टमर की सर्विस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बस ये ध्यान रखते हुए मैं यूथ को बोलूंगी कि बिजनेस करने के लिए एजुके, एजुकेशन की तो ज़रूरत है साथों साथ दिमाग और हार्डवर्क की भी जरूरत होती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अर्शक करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को खास अगर करियर एंड बिजनेस में या अपना खुद का बिजनेस करना हो या बिज़नेस किसी भी तरह का आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात ये आपकी लगी मुझे कि सबसे पहले तो हम अपना कस्टमर जो भी होते हैं हमारे जो आ, क्लाइंट होते हैं उन सभी को सेटिस्फेक्शन करना यानी उनका अगर संतोष वो अगर हमारे से हो जाते हैं वो आ, खुश हो जाते हैं तो चीज़ें जो है आसान हो जाता है बिज़नेस करने में बिजनेस किसी भी तरह का हो लेकिन क्या जो आपके कस्टमर होते हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरह से डील करना होता है उनकी हर चीज़ को समझना और उनको जैसा चाहिए वैसी चीज़ों को आप उपलब्ध करा सकते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए तो ये काम करने के लिए आपको किसी भी तरह का एकदम डायरेक्टली आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं या किसी कंपनी का बिज़नेस आप लेते हैं एजेंसी ले लेते हैं लेकिन फिर मुझे लगता है कि हम सभी को एक बात ध्यान में रखना है थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर चाहिए जैसे आप पास आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस ज़रूरी है जहां भी आप जाएंगे बिज़नेस करने के लिए किसी भी तरह का बिजनेस आपने सोचा है उस बिज़नेस में थोड़ा सा एज़ ए छोटा रोल आपको ज़रूर निभाना है कुछ समय के लिए साल दो साल आप अगर एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर आप उन चीज़ों को करेंगे तो काफ़ी आसानी होगा क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों को कोई बिज़नेस हम लोग करते हैं उसकी एजेंसी कहाँ पर है माल कहाँ से आता है कहाँ जाता है कितना प्रॉफिट है कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है और हमारे साथ जो लोग काम करेंगे उनका कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लीन हो जाएगा अगर दो साल आप किसी भी फॉर्म में करते हैं उसके बाद फिर आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और देती जी को जैसे सुना हमने उनका भी अपना खुद का एक, एक एक्सपीरियंस कंपनी में उन्होंने काम किया सोलार कंपनी में काम किया तो उनके पास एक है, तो वो खुद लेके नया मुझे कन्विंस किया था वो जो मेरा जो क्लाइंट थे जो सीनियर इंजीनियर उन्होंने मुझे कन्विंस किया की कि बेटी तुम कुछ कर सकते हो तुम्हारे अंदर में वो पावर है तो मेरी इच्छा शक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प किया था लेकिन लेकिन मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे सच में उस टाइम पे के पास पास पास पास बिल्कुल पैसे नहीं थे लेकिन मेरे पास दिमाग था मेहनत करने की शक्ति शक्ति शक्ति थी थी और मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो थी, इच्छा शक्ति. मुझे कुछ करने की इच्छा था तो वो करने के लिए मुझे जो करना था मैं उस हद तक मैंने पार कर दिया था उस टाइम पे उस टाइम पे मैंने सारे प्रयास किया है कि मुझे करना ही है आई है At any cost, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेस होना ही है hmm. तो फिर क्या किया फिर सबसे पहले मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया उसको पार्टनर बनाया जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ा लिमिटेड कंपनी है इलेक्ट्रिकल कंपनी है तो ऐसे मैंने बड़े बड़े तीन इलेक्ट्रिकल कंपनी के साथ मैंने पिछले पांच सालों से काम किया मेरा कंपनी का मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन मेरे नाम पे चलता है देतीदास एंड सर्विसेज मेरे नाम मैं ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन हूँ मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ और मैं इन कंपनियों को काम देती हूँ और मेरा प्रॉफिट लेती हूँ जहाँ पे मेरा एक रुपये भी मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मेरा हार्डवर्क मेरा मेहनत बहुत ज्यादा और मैंने मेरी कीमती वक्त में इस कंपनी को देती हूँ उसी की प्रॉफिट मुझे मिलता है और मैं सक्सेस रही हूँ पिछले पाँच सालों में मैंने मुंबई गवर्नमेंट के साथ काम किया मैंने एम के साथ तीन करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लिया वेंटिलेशन की तीन करोड़ रुपए का वेंटिलेशन का मैंने प्रोजेक्ट लिया उसके बाद मैंने छोटे-छोटे बिल्डर्स बड़े-बड़े बिल्डरों के साथ भी मैंने काम किया तो मुझे अभी मुझे किसी कंपनी नहीं देखता है नहीं। जो भी मुझे काम देखता है सिर्फ मुझे देखता है कि बेटी अच्छा आप ये कर रहे हो ठीक है चलो कोई बात नहीं है मैंने जिस कंपनी को वेंटिलेशन का काम दिया रमेश जी उस कंपनी को वेंटिलेशन का कोई नॉलेज ही नहीं था मतलब उस कंपनी ने एक रूपये का वेंटिलेशन का कभी काम किया ही नहीं वो कंपनी छोटा मोटा काम करते थे नासिक में लेकिन मैंने उस कंपनी को तीन करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जो मेरा जिंदगी के सबसे बड़ी सक्सेस है मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी यूथ को कि सफल होने के लिए ना ऐसी की जरूरत नहीं होती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों को कहना चाहूँगा जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको अभी मिल रहा है देतीदास से हम लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है इसके लिए इन्वेस्टमेंट न भी हो लेकिन आपके पास उतनी इंटेलिजेंसी हो बुद्धि आपका काम करता रहे और आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो चीज़ें आसान होती हैं थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ती हैं इन सभी चीज़ों को करने में तो वो आप अगर रखते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती कुछ समय के बाद और आप सफल बन जाते तो आइए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुने हैं रेड मत वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए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 तिरहा निहार है लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए लक्ष्य अपना दोस्तों मैं हूं भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर आपसे कार्यक्रम में काफी अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन बिजनेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं देती दास से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया कि किस तरह से वो बिज़नेस करती हैं और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग जैसे कि बहुत सारे बिजनेसमैन इस दुनिया में हैं बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि पर्टिकुलरली आप जिनको देखा है जो जीरो से हीरो बने हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स एक दो लोगों का शॉर्ट स्टोरी आप ज़रूर बताएं देतीदास हमारे विद्यार्थियों के ज़रूर रमेश जी वैसे तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल मैन हमारे देश में बहुत हैं, लेकिन अगर बिजनेसमैन कहा जाए तो उनमें से मैं सिर्फ सबसे पहले जिनका नाम लेना पसंद करूंगी वो है धीरू भाई अम्बानी जी जो अभी हमारे साथ नहीं है, नहीं। लेकिन उनकी कहानी मैं यूथ को बोलूंगी कि एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस बनना है या बिजनेस वेमैन पहली बात तो वो एक ऐसा इंसान है उन्होंने हाई स्कूल की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की वो इतनी गरीब परिवार से थे इस परिवार को मतलब परिवार से है जिस परिवार से उसको अपना खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलता था अगर वो अपने खर्चे की पैसे चलाने के लिए ठीक है वो आ, ने जो पेट्रोल पंप होते हैं वो पेट्रोल पंप में भी काम किया वो बंदा ये दुनिया से अलविदा कहने से पहले इतने पैसे की मालिक है जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था वो ऐसी इंसान है जो हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिनको हम लोग देखते हैं कि पैसे मायने नहीं रखता है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ये हमेशा हर यूथ को मैं बोलती हूँ अगर कोई गरीब फैमिली से भी है अगर उनके अंदर में इच्छा शक्ति है और उनके अंदर में कुछ अच्छा करने की नियुक्ति है तो वो ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे और सेकेंड मैं बोलूँगी रतन टाटा जी है जो बचपन से उनके उनके दो भाई थे उन दोनों भाई भाई मतलब अलग अलग परवरिश हुए ऐसे परवरिश हुए कि मतलब उनके मम्मी और पापा में दोनों का अलग हो गया डाइवोर्स हो गया फिर उन दोनों को बड़ा किया है उनके दादी जी है दादी जी ने बड़े किए हैं फिर उन्होंने मुंबई से उन्होंने अपना स्टडी किया है स्टडी करने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने बहुत बहुत लाइफ को फीस किया है दाता जी ने फिर उसके बाद जाके उन्होंने एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट बनी है अभी जाके फिर उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसे कि टाटा आ, मोटर्स टाटा पावर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा स्टील की वो अध्यक्ष है तो इनका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रतन टाटा जी की जो उन्होंने बचपन से अपने मम्मी पापा को साथ में उन्हों, उनको नहीं मिला साथ उनको नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की है काफ़ी स्ट्रगल किया है जाके इस मकाम पर पहुँचे है जी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया भी नाम लेना चाहूंगी उनका अगर नाम ले लूंगी वो मेरी निजी जिंदगी के लिए जो मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं उन लोगों के नाम लेना पसंद करूंगी रिसेंटली मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ मिस्टर केशव काले ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन एंड द सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन मिस्टर सुनील भुरे इन दोनों के साथ मैंने काम किया और इन दोनों का भी जिंदगी ऐसा रहा कि इन लोगों ने बचपन में बचपन में इन लोग बहुत गरीब फैमिली से है और बहुत ही स्ट्रगल करके आज इन लोग इस मकाम पे पहुंचे आज इन लोगों की कंपनी की टर्नओवर है 60-70 सीयर मैं इन लोगों को एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगी कि ये लोग मेरे लिए प्रेरणा है और ये लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कन्विंस किए बहुत बड़े वक्त में इन लोगों ने मुझे साथ दिया है मुझे मोटिवेट किया है एक टाइम पे मेरा प्राइट लेग फ्रैक्चर हो गया था तो कोलकाता चले गए थे मुझे दिखने के लिए इतने बड़े होने के बाद भी इतने पैसे के मालिक होने के बाद भी मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने जो मुझे इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया तो इनका नाम अगर मैं नहीं लूंगी तो वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा इसलिए मैं इन लोगों का नाम लेना पसंद किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ऐसे समय पर जो सपोर्ट करते हैं उनका नाम तो लेना ही चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही बिजनेस करते करते हमारे साथ किस तरह की बातें होती हैं और जीरो से हीरो बनने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं और एक बार इन चीज़ों को करके गुजरना पड़ता है और जब आप इन चीज़ों को करते करते एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति बन जाते हैं आपके पास अनुभव आ जाता है तो फिर आप एक स्टेबल काम करना शुरू कर देते हैं आपकी भी जो चीज़ें हैं वो समझ के साथ आप करते हैं तो चीज़ें जो है आसान भी बाद में हो जाती हैं शुरुआत में एक कोई भी चीज़ बनाने के लिए कोई घर बनाता है कोई बिल्डिंग बनाता है तो शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और जब बन जाता है तो फिर आसानी हो जाती है एक बार स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो है आसानी हो जाती हैं तो स्टक्चर बनाने के लिए मार्केटिंग सर्वे मार्केट में क्या चीज़ें ज़रूरत हैं वो सारी चीज़ें एक बार आपको ग्राउंड टू अर्थ मेहनत करना पड़ेगा जिसको देती जी कह रहे थे कि दिमाग और हार्डवर्क दोनों चाहिए आपके साथ तब आप बिजनेस में सक्सेस होते हैं तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल और तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि हमारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं काफ़ी अच्छे बातें आप बता रहे हैं उन्हें और मैं चाहूँगा जैसे बिजनेस में हमको सक्सेस होना है तो किस तरह की बातें जैसे कि हार्डवर्क हो गया इच्छा शक्ति हो गया इसके साथ में कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो उन्हें ध्यान देना है क्योंकि एक बात होती है कि बिजनेस करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है तो दोनों चीज़ें हैं तो उसमें क्या करना चाहिए किस तरह की हमारी मेंटलिटी और किस तरह की सोच और किस तरह की क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए हाँ जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है रमेश जी देखो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए आपको देखना चाहिए कि आप किस चीज़ों में किस किस चीज़ों के ऊपर आप मार्केटिंग कर रहे हो किस चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो सबसे बड़ी बात पहले मैंने बताया आप कुछ भी करो कुछ भी सेल करो किसी के लिए भी कुछ भी काम करो बच्चे सर्विस दो या कोई चीज़ आप सेल आउट करने जा रहे हो तो हमेशा ये दिमाग में होनी चाहिए कि हम लोगों को सामने वालों की सुविधा सबसे पहले दिखना चाहिए उनको क्या चाहिए उनकी ज़रूरत क्या है उनकी ज़रूरत पूरा करना ही सबसे पहला पहला मोटो होनी चाहिए हम लोगों की ठीक है हमारी फायदा क्या है वो हम लोग सामने वालों को नहीं दिखाएंगे मतलब हमारे कस्टमर को हमारे क्लाइंट्स को हम लोग ये नहीं दिखाएंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है हम लोग क्लाइंट्स को और हमारे कस्टमर्स को यही दिखाएंगे कि आपका क्या फायदा होने वाला है सब और दूसरी बात है सफल होने के लिए पहले में मैं बताया कि एक सफल बिजनेसमैन होने के लिए पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपकी इच्छा शक्ति तो बहुत जरूरत होती है साथोसाथ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेयर करने की क्षमता होनी चाहिए देखो लॉस एक पार्ट है बिजनेस की तो लॉस एक सिचुएशन होती है वो सिचुएशन में आप कभी अपने मन की मन को काबू मत कीजिए मन की शक्ति को बरकरार रखिए ठीक है और सबसे बड़ी बात है सफलता उसी को ही मिलते है जो जखीम जखीम मतलब रिस्क उठाना जानते हैं रिस्क के बिना मतलब जखीम लेना ही सिर्फ बिजनेस की नहीं आगे बढ़ने के मंत्र है मतलब रिस्क उठाओगे तभी आप सक्सेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो रिस्क के बिना कुछ नहीं हो सकता है रिस्क उठाना है देवतीदास बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा कि करियर इन बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ना है अगर आपको बिजनेस करने का शौक है इच्छा है अंदर से तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं बहुत अच्छा आप कमा भी सकते हैं और नाम भी है पैसा भी है दोनों चीज़ें लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा टाइम वक्त देना जरूरी है और एक्सपीरियंस के साथ करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है मैं जी, जी मिनट बोलना चाहूंगी मैं सारे श्रोताओं को और जो यूथ मुझे सुन रहे हैं देखो मैं जब बिजनेस शुरू किया जब उसमें उसी टाइम पे मैंने पहले बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं था मैंने कुछ पैसे लेके मैं कोलकाता से मुंबई आई थी सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए मुझे कुछ पैसे दिए गए थे और कुछ खाने पीने के लिए एक दो महीने के पैसे थे मेरे पास में उसके बाद मैंने धीरे धीरे जैसे हार्डवर्क करके और मेरी इच्छा शक्ति को कायम रखते हुए जब मैंने आगे बढ़ा तो मैंने एक डेढ़ साल में मैंने मुंबई में अपना दुकान ले ली मैंने कोलकाता में अपना फ्लैट ले ली परमात्मा ने मुझे काफी सारी चीजें दिया मैंने स्पोर्ट एसोसिएशन चलाई मैंने एक एन चला रही हूँ अभी भी जहाँ पे मैंने बहुत लोगों को साथ दे रही हूँ तो बिजनेस करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पैसे होना जरूरी है पैसे के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रही हूँ जिन लोगों के पास पैसे नहीं है जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते वो लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं प्लीज आप लोगों की इच्छा को जगाओ आप लोगों को मम्मी पापा को मम्मी पापा से प्यार है परिवार से प्यार है कुछ करने की इच्छा है तो वो इच्छा को जगाओ डो कैन स्टॉप यू गाइज बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को काफी अच्छा लग रहा है विद्यार्थी मित्रों को भी कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है बहुत ही अच्छा मोटिवेशन वाली बातें आपने बताया आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें करियर एंड बिजनेस के बारे में देती दास से सुना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना और हमारे दोस्तों को काफी अच्छा मोटिवेशन भी दिया तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू रमेश जी थैंक यू ऑल ऑफ यू चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हुई आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आप करियर इन बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम और अच्छा करिए अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और डयती दास जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रीडमो वन नाइनटी पॉइंट फॉर एफ रहो